अथर्ववेदिया वेदिया मांडू उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम प्रकरण का चौबीस कारिका देख लिए थे ओंकार अंतिम में अपना स्थिति को अनुभव करके फिर न किंचित चिंतित आगे और कुछ विषय का चिंतन करने का आवश्यक नहीं है क्योंकि सभी पदार्थ ब्रह्म में लय हो गए आगे 25 पच्चीसकारिका के लिए टीका में कहते हैं प्रणव प्रणवा अनुसंधानकुशल से प्रणवज्ञान सर्वदा एकता अपवादकृता इतनी उत्तर प्रणव में अ प्रणव का अनुसंधान में कुशल है जो अनुसंधान होता विचार विचार में कुशल अर्थात यहाँ उत्तम अधिकारी एक नंबर टिप्पणी दे दिया प्रणव अनुसंधान कुशल से अर्थात उत्तम अधिकारीण है जो विचार मार्ग में वेदांत तो विचार में प्रवृत्त होते हैं उनका तो प्रणव ज्ञाने न उनको उपासना करने की आवश्यकता नहीं है प्रणव ज्ञाने प्रणव ज्ञाने न सर्वद्व अपवादक समरण है प्रणब का ज्ञान ही सर्वद्वैत का अपवादक प्रणब का ज्ञान हो गया अर्थात औ उ ये सब अहंकारों में लीन हो गया तो सारे द्वैत का अपवाद हो गया अंतिम द्वैत होता है कारण शरीर ज्ञान मैं अज्ञान को जान रहा हूं जिसमें हम कहते हैं कि ध्यान करने का कर समय हमको शून्य अंधकार दिखता है अर्थात तो उस समय में वो अज्ञान का ही ये भान होता है तो ये ज्ञान होने से सर्वद्व कारण शरीर का भी जब निवृत्ति हो जाती है तो सर्वद्व का अपवाद हो गया होने से कृता जो विचार मार्ग में चलने वाला उनको तो कृतार्थता हो जाती है तद कथयति इधान तद अनभिज्ञ तद अनभिज्ञ दो नंबर टिप्पणी दे दिया मध्यम से अधम से चो अर्थात वेदांत विचार में जो प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं तद अनभिज्ञ कैसे प्रणव तद अनभिज्ञास्य अर्थात तो ये प्रणव अभिसं सन... प्रणव अनुसंधान में प्रणव विचार में वो प्रवृत्त नहीं हो पाते है वो तो आगे मन कारिका में प्रणव है ना इसलिए वो प्रणव कहते हैं परोपदेश मात्र शरण से स्वयं विचार नहीं कर पाते उनको जो बताया जाएगा वही वो करेंगे परोपदेस मात्र शरण से ध्यान कर्तव्यता उनको तो प्रणव का ध्यान ही करना चाहिए कथ्यति इसको कहते हैं ये उपासना के लिए आगे कार्य का है विद्यते नवचि प्रणव चेत प्रणव ब्रह्म प्रणव नितुक्त कोचित विद्यते में चेत चित्तल का रूप है प्रणव में ही चित्त को लगाए अर्थात प्रणव का ही ध्यान करें अकार को उ में उ को कार में लय करे म कार को अंतिम ओंकार में अमात्र में लय करें इस प्रकार की तो क्यों प्रणव में हम ये करेंगे हमको आत्मा का ध्यान करना चाहिए हम प्रणव का ध्यान क्यों करेंगे कहते हैं प्रणव निर्भय ब्रह्म प्रणव ही ब्रह्म है वो ही आत्मा है निर्भय ब्रह्म निर्भय अर्थात अद्वैत क्योंकि द्वितीय भयम भवती द्वै तो, तो, तो भया आ गया तो भय जहाँ द्वित नहीं है अद्वितीय निर्भय है तो इसी को स्पष्ट करते है क्या फल होता है कहते हैं प्रणव नित्य युक्त से क्वित न विद्यते जो प्रणब में नित्य युक्त अर्थात तो ओंकार अमात्र में जो सर्वदा ध्यानशील रहता है उसके लिए जगत विस्मृत तो ही हो जाएगा उसको कहीं भय नहीं रहेगा को जो अमात्र हो जाता है वो भ्रमा करते अर्थात तो वहाँ और ये कारण भी नहीं रहा अर्थात अभियान भी नहीं रहा तो वो भ्रमाकर वित्तीय तो इसलिए ओंकार का जो ध्यान कहा जाएगा ओंकार का ध्यान अर्थात तो अमात्र का ध्यान वो ब्रह्मा अच्छा आगे टिका में ननु मन समाधानं ब्रह्मणि कर्तव्य मन का समाधान ध्यान तो ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए किमित प्रणव कर्तव्यता उचितते मन समाधान ब्रह्मणि कर्तव्य मन का समाधान ब्रह्म में करना चाहिए किमिति किमित प्रणव तत्कर्तव्यता तत्पद से क्या लेंगे मन समाधान मन समाधान प्रणव में क्यों करेंगे इति उच्चत कर्तव्यता उचित क्यों कहा जाता है तत्र इसके लिए उत्तर दिए कारिका में कि प्रणव ब्रह्म निर्भयम् प्रणव ही निर्भय ब्रह्म है <todicly> तो इसलिए ब्रह्म में प्रणव में समाधान करना अर्थात ध्यान करना अर्थात वो ब्रह्म का ही वास्तव ध्यान होता है आगे टीका में संप्रति प्रणव समाहत चित्त से फलम दर्शयते प्रणव समाहत चित्त फलम समाहत चित्त समास कैसे कहेंगे नमाहित चित्तम समाहितं यश उस व्यक्ति का क्या फल होगा कहते हैं कारिका में कहा प्रणबे नित्य युक्त से कुचित भयम न विद्य थे में जो नित्य युक्त होगा उसका कहीं भय नहीं रहेगा आगे टीका ठिक, में समाधान विषयम आह समाधान का विषय अर्थात किस में मन ध्यान करे मतलब किस में ध्यान करेगा समाधान का विषय जहां ध्यान किया जाएगा उसको ध्यान का विषय कहा जाएगा इसको भाष्य में कहते हैं इुंजित युंजित अर्था समाध्यात् समाधान करे अर्थात समाधि करे समाधान समाधि ल्युट करने से धान और की करने से समाधि तो समाध्यात्था समाधि कुरियात समाधि करे कहाँ करेंगे कहते हैं यथा व्याख्याते परमार्थ रूपे प्रणवे चेतो मन यथा व्याख्याते जैसे व्याख्यान किया गया प्रणब का रूप जैसे व्याख्यानों कहा गया तो कहे प्रणब का रूप कैसे व्याख्यान किया गया कि परमार्थ रूप प्रणव का एक एक मात्रा को आत्मा का एक एक पाद के साथ ऐक्य करके व्याख्यान किया अंतिम प्रणव का जो अमात्र है वो तुरय है तो इसी प्रकार की जैसे व्याख्यानों किया गया एक एक पूर्व पूर्व अवस्था पाद को उत्तर उत्तर में लय करके अंतिम अमात्र तूर्य उसी का ही ध्यान करे परमार्थ रूप प्रणवे जो प्रणव है वही वास्तविक परमार्थ रूप है वही तुरिया अवस्था है किसका ध्यान समाधान करें कहते हैं चेत चेत अर्थात मन मन का समाधान करें भाष्य में जो कहा यथा व्याख्याते परमार्थ रूप प्रणव तो प्रणव का जो रूप ओंकार का जो रूप है यथा व्याख्यात क्या व्याख्यात टीका में कहते हैं रूपम यथोच्यते ब्रैकेट में दिया यथा इति उचित अगर ब्रैकेट पार्ट लेंगे तो तूरीय रूपम यथा इति उच्यते पदछेद निकलेगा तो ब्रैकेट वाला पार्ट को ही लेना है उसमें टिक कर दीजिए तूरीय रूपम यथा अर्थात यथा शब्द से तूरीय रूप ही कहा जाता है क्योंकि भाष्य में है ना समाध्यात यथा व्याख्याते यथाशब्द से क्या लेंगे तूरीय रूपम यथा इति यथा शब्द है ना तूरीय रूपम उच्यते ब्रैकेट वाला पार्ट को टिक कर दीजिए पूछेते तो अभी तूरीय रूप को क्यों यथा शब्द से कहते हैं तत्र हेतु मह उसमें तूरीय शब्द को ही यहाँ यथा व्याख्यात अर्थात प्रणव का वास्तव रूप तूर्य है ऐसे क्यों भाष्य में कहते हैं यस्माद प्रणव ब्रह्म निर्भयम् प्रणव ही निर्भय ब्रह्म है प्रणब हो गया वाचक उसका वास्तव अर्थ हो गया वाच्य हो गया शुद्ध ब्रह्म है मैं तदेव साधयति अर्थात ये हेतु जो कहा क्योंकि प्रणव ही निर्भय ब्रह्म है इसको अभी सिद्ध करते हैं भाष्य में नहीं तत्र सदा सदाक्त भयं विद्यते क्वचित तत्र त्र सदाक्त क्वचित भय नहीं तत्र त अर्थ प्रणव प्रणव सदाुक्त जो होगा उसका भय कहीं नहीं रहेगा टीका में तत्र तैत्य का श्रुति आनुकूल्य आह तैतरीय श्रुति भी इसी को स्पष्ट करता है बताता है विद्वां न विभेति कतच्चन विद्वान अर्थात जो प्रणव का अर्थ को अनुभव कर लिया जान लिया विद्वान विद्वान होता ज्ञानी कुतश्चन न विभेती किसी से भी भय नहीं करता क्योंकि कोई है ही नहीं विद्वान किसी से भी भय नहीं करता क्योंकि बाकी सब कल्पिता तो जितना भी चतुर्पार्श्व में कल्पित सर्प सब भरे रहने पर भी तो ये भय नहीं होता है ये कभी कभी जब ये स्वप्नों में कभी कभी सर्प भी दिखते हैं पहले पहले तो सर्प सब ओरिजिनल सर्प भी दिखेंगे तो वो तो उससे में तो भय होगा कि विचार करने के बाद बहुत विचार करने के बाद ये जो कल्पित सर्प कल्पित सर्प का संस्कार हो जाता है ना स्वप्न में आप देखेंगे बहुत सर्प मनो अंदर में कह रहा है सब कल्पित सर्प है वो बड़ा आनंद मील खुल जाएगा तो लगेगा अच्छा है यथात वेदांत का संस्कार धीरे धीरे बन रहा है अर्थात बहुत सर्प दिख रहे हैं और मनो अंदर से कर रहा है ये तो सब कल्पित सर्प ये तो सब अर्थात ये सब कल्पित है तो फिर किससे भय होगा ये तो वास्तविक ये जो भय शब्द कहते हैं ना तो इसका अर्थात भय का अर्थ है कि हानि का भय हमारा क्षति हो जाएगा अंग्रेजी में कहते ना मतलब फियर क्या है कि हैं तो फियर ऑफ लूजिंग अर्थात हमारा हानि हो जाएगा यही भय है और जो हानि के लिए तैयार हो जाएगा उसको क्या भय है तो हानि किसको हो सकता है शरीर को हानि हो जाएगा नहीं तो मन को हानि हो जाएगा ये दो को ही हानि हो सकता है तो जो जान लेगा कि इसको तो इतना ही हानि होगा जितना इसका लिखा गया तो प्रारब्ध में जितना है ठीक उतना ही होगा उससे एक अधिक नहीं होगा उसको फिर क्या भय होगा जिस समय भी विचार नहीं उठेगा उस समय में भय हो सकता है किन्तु जैसे ये विचार उठेगा ये विचार कैसे उठ जाएगा कहेंगे उसका ये विचार कितना अंदर तक तो गया है कहते ना बंदर भगाया तो दौड़ने लगा क्यों दौड़ने लगा कहीं ये विचार उठा नहीं संस्कार पड़ा है कि अच्छा ये बंदर काट सकता है दौड़ने लगा किंतु जैसे ही ये विचार उठ जाएगा अगर प्रारब्ध है तो भी तो काटेगा ना नहीं तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा कपड़ा खींच लेगा फाट देगा इतना ही तो करेगा तो फिर जैसे ही विचार आ जाएगा प्रारब्ध अगर है तो काटेगा जितना भी दौड़ो वो काटेगा जैसे ही विचार उठ जाएगा वह सिर रह जाएगा कितने दूर में उसका विचार उठेगा इतना उसका प्रारब्ध था तो ज्ञानी का कहा जाएगा जो प्रार्थ है वो कितना दूर तक तो कि उसका संस्कार चलेगा जिसका बिल्कुल ही संस्कार नहीं चलेगा जैसे छोटे महारे श्री कह देते मालिक है ना हमको हट जाना पड़ेगा तो उनको इस प्रकार की नहीं कि भागना है वो बुद्धि नहीं है तो ये आप लोग थे कि अच्छा पिछले बार छोटे महारे का इसमें स्वयं परमेश्वराम जी बता रहे थे तो परमेश्वराम जी पूछे छोटे महारेश्री को कि वो तो कुछ भी कर सकता है बोले तो उसको पता है ना <laughs> तो आगे हो रहे पूछ नहीं पा रही उसको क्या पता है <laughs> उसको पता है कि ये हमारा खाद्य नहीं था तो ये पता है नहीं तो कोई भी सामान्य मनुष्य होने से तो वो आक्रमण कर सकता था उसको पता है तो उनको ये भय नहीं होगा क्योंकि उनका संस्कार इतना दूर तक है तो ऐसे ही ये, ये महाराष्ट्र के बारे में बिता है एक कमरे में बंद करके गौन दिखाए गए आपको तो छोड़ देना पड़ेगा अच्छा ठीक है रहने दो घंटा ऐसे किया सब डिफ्यूज हो गया तो प्रारब्ध है तो भी तो गोली लगाएगा ना अगर प्रारब्ध नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा अगर प्रारब्ध है लगा देने का तभी तो कुछ भी करो लगा देगा तो चिंता तो करो चुपचाप रहो तो इसी प्रकार की उतना निश्चय हो जाने से फिर कुछ नहीं है जो प्राप्त हो गई हाँ ये जो ये उपासकों के लिए वहाँ बात है और जो गीता का अध्याय में पंद्रह श्लोक से आरंभ पंच दस श्लोक से आरंभ हुआ तो वो उपासकों के लिए अर्थात उपासना अगर करना है तो अंतिम समय तक भी उपासना चलना है जिसको ईशावासी उपनिषद में भी कहते हैं तो ये अग्नि नये सुपथार आये तो कहते हैं अर्थात उपासकों को अंतिम समय तक ये निश्चय करना पड़ेगा मतलब ये उपासना करना पड़ेगा क्योंकि उसका जो वृत्ति रहेगा वही वृत्ति ज्ञानी के लिए वो आवश्यक नहीं है क्योंकि ज्ञानी जानता है ये जो वृत्ति है वो किसका है अंतकरण का है ना चैतन्य का है अंतकरण का अंतकरण का वृत्ति कुछ भी हो आगे वो अंतकरण उसी प्रकार की जाएगा अगर वो अंतकरण को और कुछ करना है अगर उसमें कुछ प्राप्त भी इस प्रकार की बोध नहीं है उसको वो आगे नहीं होगा जन्म नहीं होगा और वो मैं अभी ब्रह्मा हूं नहीं हूँ उसको आने का वो जरूरत नहीं क्योंकि जानता है ये सारे विचार चाहे ब्रह्माकार वृत्ति हो चाहे घटाकार वृत्ति हो ज्ञानी जानता है ये दोनों वृत्ति अंतकर्म का है ये निर्ध्यासन अवस्था में ब्रह्माकार वृत्ति चलना चाहिए ऐसे उसको ये रहेगा कि चलना चाहिए क्यों मैं ब्रह्म हूँ ऐसे निश्चय नहीं हो गया है जब मैं निश्चय नहीं हो गया है तब तो थोड़ा भय होगा जैसे कितना अंधकार जागा है उसको पार करना है बालक तो को जब तक वो लाइट वाला जागा नहीं हो जाएगा ना तब तो तक तो वो भय में रहेगा जैसे लाइट वाला जाग आ जाएगा गांव आ गया फिर तो और चिंता नहीं करेगा फिर पीछे मोड़ करके देखेगा जब तक तो अंधेरा है पीछे देखेगा नहीं इसी प्रकार के निदल में उसका ये विचार रहेगा मेरे को भ्रमाकार वृद्धि होनी चाहिए किंतु जैसे निश्चय हो जाएगा फिर आगे ब्रह्माकार वित्ती चले घटाकार वित्ती चले तो उसमें कोई चिंता नहीं है भगवान कृष्ण जैसा कहें अभी मारो सबको मारो फिर अगर समय हो गया तो संध्या करना है चलो फिर नदी किनारा चलो संध्या करेंगे तो वो जैसा अर्थात ये सब में अभी कोई मतलब नहीं है किंतु जब निश्चय नहीं होगा तो ये सब बुद्धि रहेगा क्योंकि निश्चय नहीं है तो मैं जीव हूं ना जीव का आगे गति होगा किंतु जब निश्चय होगा मैं जीवन नहीं हूँ ये अंतकरण ये तो खाली कल्पित है ऐसा दिखता है गति किसका होगा अंतकरण जड़ है वो जड़ का कैसे अपने आप अप गति हो जाएगा उसके साथ अगर ये संबंध नहीं रहेगा तो अंतकरण से जो संबंध हट जाएगा फिर और गति आगति का बात नहीं है यही दुष्टांत तो उसको याद आ जाएगा उस समय अंतिम दृष्टान उसका निश्चय हुआ नहीं हुआ है अगर निश्चय नहीं हुआ है तब तो फिर ये सब अर्थात उसको फिर पुनर्जन्म होगा अथवा वो ब्रह्मलोक इत्यादि अगर वेदांत का अच्छा संस्कार है कोई जगत की और कोई इच्छा नहीं है वो तो ब्रह्मलोक लोग प्राप्ति करेगा वहां से फिर मुक्त होगा क्रम मुक्ति हो जाएगा किंतु अगर वेदांत सुनने का समय में भी अगर जगत में और अन्य इच्छा है तो फिर वो तो इच्छा पूर्ण करने के लिए आगे प्राप्त करेगा अवंत में दिखेगा किंतु जो वेदांत श्रवण करता है मुक्ति के लिए और बाकी जगत में कुछ नहीं चाहिए ऐसा ऐसे निश्चय हो गया किंतु ब्रह्म ऐसे निश्चय नहीं हुआ तब तो वो फिर उधोगति होगा वो क्रम मुक्ति होगा तो, तो उसको चाहिए बुद्धि नहीं रहेगा ना नहीं चाहिए बुद्धि भी नहीं रहेगा दुख नहीं चाहिए ये बुद्धि भी नहीं रहेगा सुख चाहिए ये बुद्धि भी नहीं रहेगा तो वो सबको ग्रहण करना तो वो होगा वो होगा होगा उसमें प्रभावित नहीं होगा नहीं होगा इतना भी निश्चय है कि जो वेदांत तो विचार में लगा है और बाकी कुछ करने का विचार नहीं है वो भी अर्थात आगे पुनर्जन्म को नहीं जाएगा वो अर्थात ई शरीर छूटने के बाद उधर लोग जाएगा है न तपसा मुच्यते भिक्षु न ज्ञाने न मुच्यत भिक्षु तपसा स्वर्ग नरकम विषय संगत त्रयो मार्ग तपस्वीन ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाएगा जीवन मुक्त हो गया विदय मुक्त हो जाएगा और तपसा स्वर्ग मतनी आप तपसा अर्थात तो स्व वर्ण आश्रम कर्म करना साधु हो गया तो उसका कर्तव्य हो गया वेदांत श्रवण करना अगर निष्ठा पूर्ण होकर के अर्थात ये अपरिग्रह अहिंसा इत्यादि के साथ अगर वेदांत श्रवण करेगा स्वर्ग अर्थात ब्रह्म लोग को प्राप्त करेगा अगर कोई इच्छा है विषय इच्छा है तो ये नरकम विषय संगत और कोई इच्छा है तो फिर नरक प्राप्त करेगा त्रयो मार्ग तपस्वी न इसलिए साधु हो गया तो निश्चय कम से कम अपना अगर वर्णाश्रम कर्म करते रहेगा वेदान श्रवण करना है बाकी निष्काम हो जाना है ये सब करेगा तो क्रम मुक्ति हो जाएगी विद्वान न विभेदी कुतश्च न भाष्य टीका में अच्छा ये कार्य का पूरा हुआ हाँ ये पच्चीसवा कार्य का उच्चारण करेंगे अच्छा आगे कहते हैं ठीक है मैं टीका में कीदृश स्तरी प्रणबो मंदाना मध्यम चिकारी ध्येयो आशंक्या तर ही की दृश प्रणब प्रणब का स्वरूप क्या है जो मंद मध्यम अधिकारियों के लिए ध्येय होगा ध्यान करेंगे जो विचार कर पाएगा वो तो उत्तम अधिकारी जो विचार नहीं कर पाएगा वो मंद मध्यम अधिकारी तो विचार में जो एक बार मतलब आ पाया आगे फिर विचार में रहते हुए बाकी साधन चतुष्टय को पूर्ण कर लेगा उद्यम करना है वैसा नहीं कि इसको छोड़ करके और थोड़ा साधन सातुष्ट दृढ़ करके फिर बाद में आएंगे ये बुद्धि अर्थात ये ठीक नहीं है अर्थात विचार समय में ही वो बाकी धीरे धीरे वो होता रहेगा क्योंकि विचार ही साधन चतुष्ट को करवाने का और एक बड़ा उपाय है इसमें लगे रहने से आगे धीरे धीरे होगा ये ध्यय ब्रह्म जो है ध्येय ओंकार किस प्रकार की होगा जो लोग ध्यान करेंगे उसके लिए कहते हैं प्रणवों पर प्रणवश परूर्व नरो बाह्यो नपर प्रणव्यय प्रणवो ही, ही अपर ब्रह्म प्रणवश पर स्मृत प्रणव अपूर्व अनंतर अवाय अनपर अव्यय प्रथम पाद में अधम अधिकारी के लिए कहा गया प्रणव अपर ब्रह्म अपर ब्रह्म अर्थात कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ यही ब्रह्म है इसी प्रकार की ये ध्यान करेगा और आगे कहते हैं प्रणवश्च पर स्मृत पर अर्थात कारण तो कारण ब्रह्म कारण ब्रह्म अर्थात ईश्वर तो प्रणव ईश्वर है ये मध्यम कोटि हो गए जो प्रणव हिरण्य है वो प्रथम मतलब आरंभ कोटि आगे प्रणव ईश्वर कारण ब्रह्म कार्य नहीं है ईश्वर है ये मध्यम कोटि और उत्तम कोटि के जो उपासक होंगे उनके लिए प्रणव वो तो निर्गुण उपासना करेंगे तो वो अपूर्व अनंतर अबापर अव्यय इस प्रकार के ब्रह्म है ईशावासी उपनिषद में आता है अंध तम प्रवेश ये अविद्यासते ततो भूय इवते तम ये ओ विद्याग्रता कहा आगे ये तीन मंत्र हो जाएंगे आगे कहेंगे अंध तम प्रवेश ये असंभूतिपास तत भूय इवते तम ये ऊ तो जो असंभूति का उपासना करेंगे वो अंधकार को प्राप्त करेंगे असंभूति अर्थात कारण ब्रह्म जो कारण ब्रह्म का उपासना करेगा वो अंधकार को प्राप्त करेगा क्योंकि कारण ब्रह्म कारण हो गया अविद्या कारण शरीर जो अविद्या माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर उसी को ही प्राप्त कर जाएगा व्याकृतों को प्राप्त करेगा और तत् इवते तम ये वो संभुत्यांग रता संभुत्याम रता हिरण्य गर्भ जो हिरण्य का ध्यान करेगा वो अव्यान से अधिक अंधकार को जाएगा अधिक दुर्गति को प्राप्त करेगा क्यों कि जो हिरण्य है ये ऐश्वर्य का मालिक ऐश्वर्य बुद्धि रहने से हिरण्य कार्य ब्रह्म का ये उपासना है तो हिरण्य उपासना करने से ऐश्वर्य प्राप्ति करेगा कारण ब्रह्म ईश्वर का उपासना करने से वो प्रकृति लय को प्राप्त करेगा प्रकृति लय का सुसुप्ति जैसा एक लाख मनो है ऐसा पुराण में कहा गया है उतना दिन तक वो सोया रहेगा कि सोना तो मस्त आनंद है तो मतलब ज्ञान तो शीर्ष आनंद है उसके नीचे वाला आनंद क्या है सुसुप्ति इस समय में द्वित का भान नहीं होना ये सुसुप्ति यही हो गया कारण ब्रह्म में लय होना और सबसे दीर्घ समय तक भी रहेगा किंतु जो कार्य ब्रह्म हिरण्य का उपासना करेगा ये तो ऐश्वर्य प्राप्ति करेगा ये अधिक अंधकार है क्यों? ऐश्वर्य प्राप्ति करने से उसका भोग करेगा उसका संस्कार होगा और तो छुटकारा कठिन हो जाएगा कम से कम जो कारण लय होगा सुसुक्ति जैसा होगा उसको तो कम से कम संस्कार नहीं बनेगा ये कारण कार्य ब्रह्म को जो उपासना करेगा हिरण्य को उसको तो ऐश्वर्य का भोग का संस्कार ही बन जाएगा ये तो और दुर्गति है इसलिए अधम कोटी में आएंगे अपरम ब्रह्म अर्थात कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ और प्रणवश पर स्मृतम पर अर्थात कारण ब्रह्म ईश्वर ये मध्यम कोटि के लिए पर ब्रह्म पर अर्थात अपुर्वा, यहाँ ईश्वर और उत्तम कोटि के लिए प्रणव अपूर्व अपूर्व अर्थात अविद्यमान पूर्व यस्मा जिससे पूर्व में और कोई नहीं है पूर्व में कार्य होता है कारण होता है कारण अर्थात ये ब्रह्म अपूर्व है अपूर्व अर्थात उसका पूर्व में कोई नहीं है अर्थात इसका कोई कारण नहीं है अगर इसका कोई कारण नहीं है तो ये कार्य नहीं होगा अपूर्व कहने का अर्थ अर्थात ये कार्य नहीं है अनंतर अंतर अर्थात व्यवधान छिद्र तो इसमें कोई व्यवधान भी नहीं है अर्थात यहाँ ब्रह्म है और वहाँ नहीं है ऐसा नहीं है अबा बाह्य अर्थात भिन्न ये ब्रह्म से भिन्न भी ब्रह्म अर्थात प्रणव ये प्रणव से भिन्न भी और कुछ नहीं है और अनपर जिसे अपर अपर अर्थात पर में होने वाला को कहा गया पर न पर इस अपर अपर अर्थात कार्य तो जिसका कोई कार्य नहीं है अर्थात ये स्वयं कारण भी नहीं है अनपर कह करके ये स्वयं कारण भी नहीं है अपूर्व कहकर के ये कार्य नहीं है और अव्यय अव्य अभिकारी इसमें कोई विकार भी नहीं होता है ठीक टीका में उत्तमाधिकारी नाम की प्रणब सम्य ज्ञान गोचरो तत्रह जो उत्तम उपासक है उनके लिए प्रणब फिर किस प्रकार के होगा क्योंकि श्लोक का पूर्वार्ध में अधम और मध्यम के लिए कहा उत्तम उपासक के, के लिए कहते हैं श्लोक का उत्तरार्ध कह दिया अपूर्व अनातर अन, अवाह्य अनपर इस, इस प्रणब का रूप है आगे परापर परा ब्रह्मत्मना प्रणब मंद मध्यमाधिकारी ध्येयता उपगछती पूर्वाधम व्यास पर अपर ब्रह्म रूप से प्रणव मंद और मध्यम अधिकारियों के लिए ध्येयता को प्राप्त करेगा तो जो पर हो जाएगा <coughs> वो मध्यम अधिकारी के लिए जो अपर अपर अर्थात जो कार्य ब्रह्म वो अधम अधिकारी के लिए मंद अधिकारी के लिए उनको ध्यान करना है हिरण्यगर्भ अर्थात ये सब ऐश्वर्य विशिष्ट हिरण्यगर्भ विराट विराट ब्रह्मा उसका कहा जाएगा उसका ऐसे सभा है वो सभा में सब ऐसे सब लोग बैठे हैं सब ऋषि महर्षि सब जो प्रजापति सब वहाँ विद्यमान है इसी प्रकार की ये सब कहा जाएगा वो उसका ध्यान करेगा आगे फिर वो ब्रह्मा बनेगा ब्रह्मा बन करके मतलब वो फिर ऐश्वर्य अच्छा, कार्य का उच्चारण करिए अच्छा अच्छा और रह गया हाँ और थोड़ा रह गया रह गया अच्छा इसका भाष्य तो नहीं देखे हम लोग भाष्य आरम्भ होगा पर ब्रह्मणी प्रणव ये जो प्रणव है वो पर भी है और ब्रह्म भी है अपर अर्थात हिरण्य गर्भ और, और पर ब्रह्म अर्थात ईश्वर परमात तो क्षीणेशदेशु पर एवं आत्मा ब्रह्म वास्तव जो मात्रापाद सब क्षीण हो जाएगा पर एव आत्मा ब्रह्म वही जो पर है कारण ब्रह्म बन रहा है वही वास्तविक आत्मा वही ब्रह्म जब ये मात्रा सब क्षीण हो जाएगा अंतिम मात्रा है जो अथवा जो प्राज्ञा है अज्ञान विशिष्ट वही जब क्षीर्ण हो जाएगा वो पर ब्रह्म ही है आगे अपूर्व कहा उत्तरार्थ में न पूर्वम पूर्वम अर्थात कारणम अश्य विद्यते इति अपूर्व जिसका पूर्व में और कोई नहीं है पूर्व में कारण होता है इसका कोई कारण नहीं है इसलिए अपूर्व अर्थात ये स्वयं कार्य है आगे कहा अनंतर न अष अंतरम अंतरम अर्थात तो भिन्न जातीय उससे भिन्न कुछ और किंचित विद्यते इति है इसे भिन्न और कुछ पदार्थ नहीं है इसी में ही सब कल्पित है इसी में अर्थात आप में ही सब कल्पित है कल्पित अर्थात आप ही चिंता करते हैं ऐसा जैसे रज्जु में सर्प कल्पना करते हैं इसी प्रकार ब्रह्म में ये पर्वत नदी ये वृक्ष ये गृह ये सब उसी में ही कल्पित होता है स्व शरीर मन ये भी उसी ब्रह्म में कल्पित होता है ही थी। इसके बाद हाँ थोड़ा स्वल्पराम कर देने से क्योंकि आगे हाँ, आगे विचार मतलब व्याख्यान अलग आरंभ हो गया इसलिए वहां थोड़ा पहले क्या नराम ये सब बहुत कम होता था एकदम चलेगा लंबा जब आप संहिता पाठ इत्यादि देखेंगे रुद्रीपाठ्या देखेंगे तो कितना बड़ा बड़ा एक वाक्य को तथा तो बाह्यम बाह्यम न विद्यते इति अबाह्य इसे भिन्न भी कोई नहीं है उसमें व्यवधान करने वाला भी कोई नहीं है और उससे भिन्न भी कोई नहीं है अपरम अपरम, अर्था अपरम अर्थात कार्य न कार्यम अश्य नीद्यते अश्य अर्थात प्रणवश्य भ्रमण इसका कोई कार्य भी नहीं है अर्थात ये स्वयं कारण भी नहीं बनता है ये कारण भी नहीं है टीका में उत्तमस्तवेून्यमेकूत यद्रह्म भवति इति सम्यगम्योतराध विभजते जो उत्तमाधिकारी उत्तमाधिकारी जो उत्तम उत सारे विशेषशून्य ब्रह्म एक प्रत्योगूत तद्रूपेण प्रणव सम्यक ज्ञान अधिगम्य प्रणव का उस रूप मतलब उस रूप से ब्रह्म का ही सम्यक ज्ञान करके किस रूप से कहते हैं प्रणव ही ब्रह्म है यद ब्रह्म तद रूपेण प्रणव सम्यक ज्ञानाधिगम्य अर्थात यही प्रणव ही ब्रह्म है ब्रह्म रूपेण ही प्रणव को जान लेगा अर्थात ये प्रणव ब्रह्म ही है और ब्रह्म का स्वरूप के दिया सर्व विशेष शून्यम एक रसम सर्व विशेष शून्य अर्थात कोई विशेष इसमें नहीं है विशेष व्यक्ति को दिखता है तो ये सब को शरीर बुद्धि इत्यादि में विशेष को डालना है बुद्धि में विशेष है मनो में विशेष है शरीर में विशेष है विशेष समझता अच्छा होगा ये बात नहीं है कभी विशेष खराब भी हो जाएगा तो ये जो भी विशेष है ये सब शरीर और मनोबुद्धि में है हम तो निर्विशेष है सर्व विशेष शून्यम एक रसम प्रत्येक अर्थात जो हमारा स्वरूप है प्रत्येक आत्म तत्व को प्रत्येक कहा जाता है प्रातिकूल्य न अंशति अहंकार का जैसे स्वरूप है उसका विरुद्ध रूपे आत्मा का प्रकाश होता है अहंकार का स्वरूप हो गया ये पहले अनृत क्योंकि सुसुप्ति में लय हो जाता है तो और ये अहंकार हो गया जड़ और ये दुख रूप अहंकार आने से भेदभान कराएगा भेदभान होने से दुख आरंभ हो जाएगा तो ये अर्थात ये और जड़ और दुख रूप ये अहंकार उससे प्रातिकूल्यन विपरीत रूपेण प्रकाशते प्रत्येक प्रातिकूल्यन अंशति प्रकाशते प्रत्येक ऐसे विग्रह देते है प्रत्येक आत्मा अहंकार का जो स्वभाव है उसका विरुद्ध स्वभाव वाला है वही ही जो प्रत्योगभूत है प्रत्यात्मा है वही ब्रह्म है तद्पेण प्रणव सम्य ज्ञागम्यो प्रणव को रूप से सम्य जान लेता है इति उत्तराध विभते उत्तराध श्लोक उत्तरार्धव अंतर अबापर अव्यय ये संख्या संख्या नहीं जैसे न न नपरीत है ना न अपर से मंद अपर अर्थात कार्य ब्रह्म ये है क्योंकि परापर में क्या है ना ये अल्पास्तरम हो जाएगा तो पर्व को पहले आ जाएगा और मंद मध्यम में भी वहाँ भी अल्पास्तर हो जाएगा इसलिए यथासकीय नहीं होगा आगे भाष्य में सबातरज सबायाभ्य बाह्य आभ्यंतर से बाह्याभ्यर आगे ताभ्यां सह इति सबाभ्य बाह्य और अभ्यंतर ये सबके साथ बाह्य हो गया कार्य अभ्यंतर हो गया कारण कार्य कारण के साथ कार्य कारण के साथ अर्थात कार्य कारण का अधिष्ठान रूपेण ये ब्रह्म विद्यमान है अजह अज अर्थात ये अजन्म इसका कोई शरीर नहीं है कि कोई जन्म होगा मुंडको उपनिषद दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सबाहतरोज अप्राणो हयमना शुभ्र ह्यक्षरा परतः पर इस प्रकार की पूरा मंत्र है तो वो दिव्य है अमूर्त है पुरुष है प्राण नहीं है उसमें मन नहीं है वो कार्य नहीं है कारण नहीं है इस प्रकार सैधवघन वन सैधव नमक नमक का जो ढला होता है वो सर्वत्र नमक ही नमक उसमें बीच में और कोई चीनी आ जाएगा ऐसा विरुद्ध पदार्थ तो नहीं आएगा एक रस इसी प्रकार की जब हमको सर्वदा भान होगा हम तो एक रस है ये मनो कभी एक रस हो जाएगा यह नहीं होगा इनके मन प्रकृति का अंश है वो परिवर्तन उसका होता रहेगा और मन अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन होता रहेगा तो वो आत्मा जो सर्वदा स्थिर है उसका बहुत पास में नहीं आ पाएगा एक अति विक्षिप्त व्यक्ति एक अति शांत व्यक्ति के पास नहीं रह पाएगा जो थोड़ा शांत होगा वो एक पूर्ण शांत व्यक्ति के पास रह पाएगा इसलिए कहते ना कि उच्च कोटि के महापुरुषों के पास सभी लोग पहुंच नहीं पाते क्यों नहीं पहुंच पाते क्योंकि ये जो मन है तो, तो इतना बंदर जैसा हो रहा है वहां तक वो प्रकृति पहुंचाने देगा नहीं तो ये प्रकृति का नियम है क्योंकि वहां तक तो जाने के लिए उतना शांत नहीं होने से वो जा ही नहीं पाएगा तो ये विपरीत विरुद्ध चीज हो गया तो ये मनो इस प्रकार की ये चलने वाला है कि जितना जितना ये मनो का लय होता जाएगा उतना उतना वो शांत होगा आत्मा का स्थिति रहेगा ब्रह्माकर वित्ती जितना अधिक अधिक होगा वासना होने से ये करना है वो करना है ये सब बुद्धि रहने से अधिक चलेगा तो और कुछ करना नहीं है ये बुद्धि जितना दृढ़ होगा तो हमको यही अर्थात जो विभेति ये रहता है क्यों कहते हैं कि और कुछ करना है क्यों करना है कहते हैं शरीर मन ये दोनों के लिए कुछ करना है तो जितना जितना इसको छोड़ेंगे और कुछ करना नहीं है तो फिर उतना उतना, उतना स्वतः शांत रहेगा उगते अर्थ है प्रमाणम ये प्रमाण दे दिया सब ये मुंड को उपनिषद तो इस प्रकार के अर्थात ये सब वासना मुक्त जितना जितना हो जाएगा ये स्वरूप का अनुभव उतना आएगा ये छब्बीसवा कार्य का उच्चारण करेंगे आगे यद ओंकार से प्रत्येगात्म से इत्यादि तत्र तुरीयूनपरत्व इधर विशेषण त्र हेतुआह ओंकार प्रत्यात्म प्रत्यगात्मा ओंकार को प्राप्त कर लिया तो प्रत्यगात्मा को प्राप्त कर लिया करंकार तो ही प्रत्यगात्म है इस प्रकार के निश्चय हो गया प्रत्यात्मपन्न तुरीय है ओंकार तुरीय तूर्य अर्थात ब्रह्म वही प्रत्येगात्मा है वही वास्तव है इसी प्रकार के और इसका ये अपूर्व है अनंतर है अबाह्य है अनपर है अव्य है ऐसे सब पूर्व श्लोक में कहा गया तो इत्यादि विशेषण उत्तम ये सब विशेषण कहा गया तत्र हेतु माह प्रत्यगात्मा तूर्य का ये सब विशेषण क्यों कहा गया इसके लिए अभी हेतु कहते हैं श्लोक सर्व प्रणव ह्या मध्यम तथा चि प्रणव ज्ञावा व्यश्नुते तदनंतरम मध्य मध्यम अंतस अंत ही प्रणव ज्ञा तदनत प्रणवो हिवर्ता पूरा जगत का आदी, आदी स्थान मध्य मध्य स्थिति अंत थे वणव ही सभी का अंत है तो प्रणव शब्द से ये तूर्य कहा गया वही प्रत्येगात्मा ये जगत का सृष्टि का कारण स्थिति का कारण और लय का कारण जगत का उत्पत्ति स्थिति लय ये तीनों ही इसी में होता है तो किसी व्यक्ति को देखा वो ये बहुत अच्छा व्यक्ति है उसे तो मित्रता करना चाहिए ये उत्पत्ति हो गया फिर आगे थोड़ा दिन मित्रता किया फिर आगे सोचा कि किया। चलो भाई क्या ये सब है तो कितना करेगा तो आगे वो अंत हो गया ये उत्पत्ति स्थिति ये अंत इसका कारण कौन है क्या हमारे मन ही पहले शोभन बुद्धि किया आगे उसमें फिर ये क्या राग किया आगे फिर उसको फिर शोभन बुद्धि को हटा करके उसको फिर छोड़ दिया तो ये क्यों हुआ कहीं इसका कारण ये मन है इसी प्रकार की ये जगत ये सब उसी मन का ही ये कार्य है अर्थात ये मन ही ये जगत का ये उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है ये मन कहा आश्रित है कहेंगे ब्रह्म में प्रत्येगात्मा में इसलिए कहा जाता है कि वास्तविक प्रत्येगात्मा ही जगत का ये उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है, प्रत्येगात्मा विभरत कारण हो जाएगा और अंतकरण लेंगे ऐसा ये उपादान कारण अंतकरण अथ विद्या तो अविद्या जगत का उपादान कारण होगा और ब्रह्म जगत का विवर्त कारण होगा तो ब्रह्म में ही अध्यस्त होकर के अविद्या ये जगत का उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण होता है एवं ही प्रणवम ज्ञातवा प्रणव को इस प्रकार जान लिया अर्थात जब अमात्र अवस्था है जब तुरीय अवस्था है उस समय में कुछ भी नहीं है ना कोई उत्पत्ति हो रहा है ना स्थिति है ना लय है इस प्रकार की ज्ञातवा तदनंतरम वस्मुते व्यस्ते अर्थात तो प्राप्त कर लेता है प्राप्त कर लेता है अर्थात ऐके अनुभव दृढ़ हो जाता है तद तो अनंतरम तद अनंतरम कहते हैं अर्थात तो अंतर नहीं है अनंतरम अर्थात जिस समय में निश्चय हो जाएगा उसी समय ही स्थिति दृढ़ हो जाएगा कोई व्यवधान नहीं है अर्थात ज्ञान हुआ और ब्राह्मिक स्थिति निश्चय होना इसमें कोई व्यवधान कहें कोई व्यवधान नहीं है अनंतरम अव्यवस्था तो टीका में यथोक्त तो तो विशेषण प्रणव प्रपंचम प्रतिप् कृतकृत्व जो प्रणव का स विशेषण पूर्वश्लोक में कहा गया अपूर्व अनंतर अवाह्य अन्पर अभ्यय इत्यादि सब ये सब प्रणव प्रत्यच प्रतिप्य प्रत्यक्ष साइड पढ़ दिया प्रत्यचम प्रत्यचम अर्थ प्रत्यक का द्वितीया एक वचन प्रत्यक प्रत्यच प्रत्यच प्रत्यचम प्रत्यत्म प्रतिपद्य प्रणव प्रत्यत्मा को प्राप्त करके भवती। और कुछ करना नहीं है तो एक ही चीज अगर जब तक तो कुछ तब जिसको ये ब्रह्माकार वृद्धि होगा उसका आगे वही एक ही कार्य रहेगा क्या कार्य रहेगा कि बाकी सबको हटा और कुछ प्राप्त करने का बुद्धि नहीं रहेगा है क्या ये कहते इसको हटाना है वो प्राप्त करने का नहीं है तो वही एक ही जिसका प्राप्त भी होकर के दृढ़ हो जाएगा उसको और कुछ करना नहीं है फिर कहेगा तो जो होता है विचार आता है वो आएगा तो कृतकृत भवति एवं ही श्लोक में कहा एवं ही प्रणव ज्ञातवा तद अनंतरम अव्यवहित उसी समय में ही वो निश्चय ब्राह्मी स्थिति को अनुभव कर लेगा पूर्वाधम व्याकृती श्लोक का पूर्वाध सर्वस्व प्रणवो ही आदि इसका भगवान वाष्यकार व्याख्यान करते हैं भाष्य में आदि मध्यांता उत्पत्ति स्थिति प्रलया सर्वस्व एवं श्लोक में है आदि मध्य अंत इसका अर्थ कहते हैं उत्पत्ति स्थिति प्रलय किस श्लोक में कहा सर्वस्व सर्वस्व जगतः पूरा जगत का उत्पत्ति स्थिति प्रलय का हेतु यही प्रणव ही है प्रणव प्रणव उपलक्षित तूय तो प्रत्येक टीका में सर्वस्व उत्पद्य मानस्य उत्पत्ति स्थिति लया यथोक्त प्रणवाधीन भवन्ति। सर्वस्व जगत पूरा जगत का वो जगत किस प्रकार है कहते हैं उत्पद्य मानस्य जिसका ये सब उत्पत्ति होता है ये सबका उत्पत्ति स्थिति लय ये सब यथोक्त प्रणव ये सब प्रणव का अधीन है जगत का उत्पत्ति होना जगत का स्थिति और जगत का लय जैसे रज्जु का उत्पत्ति सर्प की उत्पत्ति और सर्प की स्थिति और सर्प का लय ये सब वही रज्जु में ही होगा इसी प्रकार की निश्चय होगा मेरे से ही ये उत्पत्ति मेरे में ही ये जगत की स्थिति और मेरे में ही लय ये जितना राग द्वेष जितना ये बाकी सब जो कि की कहेंगे जीव सृष्टि इसको पहले देखना है ये सब मेरे से उत्पन्न होते है मेरे में ही इनका स्थिति है और मेरे में ही लय तो इसलिए शिव इसको जितना जल्दी लय करते आगे उत्पत्ति न हो कम से कम जीव सृष्टि बंद हो जाए जीव सृष्टि बंद हो जाने से महान आनंद आ जाएगा आगे ईश्वर सृष्टि जैसा बंद होगा तो भूमिका आगे ऊपर ऊपर जाएगा पहले जीव सृष्टि बंद हो जाना उसको देखना है कि जीव यथा मेरे में मेरे से ही सृष्टि हो रहे हैं आगे टीका में अच्छा आज समय हुआ आ, कल अष्टमी कल अष्टमी फिर अज्ञात ओ पूर्णम पूर्णमित पूर्णम गच्य पूर्णशन शिष्य